पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र दो इस प्रकार गुणों के परिणामों का यथार्थ रूप से साक्षात्कार करना भोग है यही संप्रज्ञा समाधि है अथवा संप्रज्ञात योग है और गुण परिणाम के साक्षात्कार के पश्चात स्वरूपावस्थिति अपवर्ग है अर्थात असंप्रज्ञा समाधि अथवा असंप्रज्ञात योग है यह समाधि सब अवस्थाओं में चित्त का धर्म है इस धर्म के छिपे रहने और प्रकट न होने का कारण यह है कि हमारा सारा व्यवहार स्थूल जगत अर्थात सोलह केवल विकृतियों में ग्राह्य ग्रहण रूप से चल रहा है इनमें तम तथा रज की प्रधानता है और सत्व गौर रूप से है इसलिए इस व्यवहार में आसक्ति हो जाने के कारण तमस तथा रजस के परिणाम राग द्वेष और अभिनिवेश के संस्कार रूप आवरण और अहंकार से जो रजस तथा तमस की मात्रा है उससे अस्मिता क्लेश के संस्कार रूपी आवरण और चित्त सत्व में जो सत्ता मात्र तमस तथा रजस का परिणाम है उससे अविद्या क्लेश अर्थात जड़ चित्त और चेतन पुरुष में अविवेक के संस्कारों का आवरण चित्त सत्व पर चढ़ जाता है इस प्रकार इन आवरणों से मलिन और विक्षिप्त हुए चित्त सत्व पर प्रतिक्षण इन संस्कारों से नाना रूप के आंतरिक तथा बाह्य परिणाम होते रहते हैं जो वृत्ति कहलाते हैं अवस्था में जब तम प्रधान होता है तब निद्रा आलस्य प्रमाद आदि तामसी वृत्तियां उदय होती हैं अवस्था में जब रज प्रधान होता है तब चंचल अस्थिर करने वाली राजसी वृत्तियाँ उदय होती हैं और विक्षिप्त अवस्था में वस्तु के यथार्थ स्वरूप की प्रकाशक सात्विक वृत्तियाँ उदय होती हैं किंतु यह सात्विक वृत्तियाँ राजसी वृत्तियों से अस्थिर और चलायमान होती रहती हैं इस प्रकार इस सर्वार्थता मन के सब विषयों की ओर जाने की प्रवृत्ति में यथार्थ तत्व का प्रकाशक चित्त का एकाग्रता धर्म दबा रहता है अभ्यास और वैराग्य द्वारा जब सर्वार्थता का निरोध होता है तप्तमस तथा रजस के दबने से सत्व के प्रकाश में वस्तु का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कराने वाली एकाग्रता संप्रज्ञा समाधि का उदय होता है जिसके पराकाष्ठा गुण परिणाम साक्षात्कार पर्यंत पुरुष और चित्त में विवेक ज्ञान है इस वृत्ति से भी पर वैराग्य द्वारा आसक्ति निवृत्त होने पर सब वृत्तियों का निरोध रूप असंप्रज्ञा समाधि अर्थात दृष्टा की स्वरूपावस्थिति होती है उस समय चित्त में केवल निरोध के संस्कार शेष रहते हैं ये निरोध के संस्कार अपनी दुर्बल अवस्था में निरोध से पुनः में ले जाने के कारण होते हैं निरंतर अभ्यास एवं वैराग्य से निरोध संस्कारों की दृढ़ भूमि होने पर अन्य सब व्युत्थान के संस्कारों को सर्वथा निवृत्त करने के पश्चात ये संस्कार शेष भी स्वयं निवृत्त हो जाते हैं अतः पुनः व्यथान अवस्था में न आने वाली स्वरूपावस्थिति कैवल्य कहलाती है प्रथम धर्म रूप को छोड़कर दूसरे धर्म को धारण करना परिणाम कहलाता है सारा संसार गुणों का ही सन्निवेश मात्र है इसलिए प्रत्येक वस्तु में प्रतिक्षण परिणाम हो रहा है परिणाम दो प्रकार से होता है एक साम्य अथवा स्वरूप परिणाम जैसे दूध के बने रहने तक जो दूध से दूध में परिणाम हो रहा है उसको साम्य अथवा स्वरूप परिणाम कहेंगे दूसरा दूध से दही बनते समय अथवा उसमें और कोई अन्य विकार आते समय जो परिणाम होता है उस दूध से ही दही इत्यादि में होने वाले परिणाम को विषम अथवा विरूप परिणाम कहेंगे विषम परिणाम ही प्रत्यक्ष होता है उस प्रत्यक्ष से साम्य परिणाम का अनुमान किया जाता है इसकी विस्तारपूर्वक व्याख्या विभूतिपाद पद सूत्र नौ की संगति सूत्र 13 से 16 तक और कैवल्यपाद सूत्र 14वें में की गई है शिष्ट उत्पत्तिक्रम पहला चेतन तत्व निष्क्रिय कुटस्थ नित्य आत्मा तथा परमात्मा जड़ तत्व के संबंध से व्यष्ट रूप में जीव तथा समष्ट रूप में ईश्वर दूसरा जड़ तत्व सक्रिय परिणाम परिणामिनी द्वितीय अव्यक्त अरिंग प्रधान त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति अविकृति गुणों की साम्यावस्था तीसरा लिंगमात्र गुणों का प्रथम विषम परिणाम प्रकृति विकृति महतत्व चित्त तथा चित्त चित। चौथा महत्त्व का कार्य अहंकार प्रकृति विकृति गुणों का द्वितीय विषम परिणाम संगति सब वृत्तियों के निरोध होने पर पुरुष की क्या अवस्था होती है